आध्यात्मरामणयुद्धकांड तृतीयसर्ग जाति मानसोय क्यन अद्य पश्य महाबाह सौखम सोपय्या वहद पाद नमिष्य वा वनरागतज्वरा क्रोधताक्ष आरोपुर्धर यह समझता है यह एक मनुष्य ही तो है वानरों के साथ मिलकर भी यह मेरा क्या कर सकता है सो हे महाबाहो देखो आज मैं इसे सुखाई डालता हूँ फिर वानरगण निश्चिंत होकर पैदल ही इसके पार चले जाएंगे ऐसा कह भगवान राम ने क्रोध से नेत्र लाल कर अपना धनुष चढ़ाया और तुड़ीर से एक कालाग्नि के समान तेजों में वाण निकालकर उसे धनुषीते हुए कह तुढ़य काला सदि सभम सन्धा चाप्माकृश्य रामो वाक्यम था ब्रवीत पश्यंत सर्वूतालीम सेक्रम इदान भस्म सात्कुद्रम सरिता पति समस्त प्राणी राम के बाण का पराक्रम देखे मैं इसी समय नदीपति समुद्र को भस्म के डालता हूँ एवं ब्रुवति रातु शन काम श्रृता चुपचुपे सागरो बेला प्रतप्ता परित्र परित्रस भगवान राम के ऐसा कहते ही वन और पर्वतादि के सही सम्पूर्ण पृथ्वी हिलने लगी तथा आकाश और दिशाओं में अंधकार छा गया समुद्र छुबित हो गया और भय के कारण अपने तट से एक योजन आगे बढ़ आया तब बड़े बड़े मत्स्य नाके मगर और मछलियां संतप्त होकर भयभीत हो, हो गए एक तस्तर राग साक्षा सागरो दिव्यूपे दिव्याभंपन्न स्वभासा भाषय दिशिव्यरत्ना कराभ्यां पिगृह्य स पाद पुता क्षि्वाम सेोपास बहु दंडवत्मं रनालोचन राहि जगन्नाथ राम रामो इसी समय नाना प्रकार के दिव्य आभूषण धारण किए दिव्य रूपधारी समुद्र हाथों में अपने ही भीतर स्थित दिव्य रत्न लिए अपने प्रकाश से दसो दिशाओं को प्रकाशित करता स्वयं उपस्थित हुआ और भगवान रामचंद्र जी के चरणों के आगे नाना प्रकार के उपहार रख जिनके नेत्रों के मध्य भाग क्रोध से लाल हो रहे हैं उन रघुनाथ जी को सांग दंडवत कर बोले हे त्रैलोक जगत पति रामा करो जडो हम राम ते शिष्ट शिता निखिलम जगत स्वभाव मन्य था कर तुम कर शक्तो देव निर्मितम तूला पंचभूता जनाड्ये व स्वभावत दृष्टाडिभतारदाज्ञा तो लंघयंती न हे राम संपूर्ण संसार की रचना करते समय आपने मुझे जड़ ही बनाया था फिर आपके बनाए स्वभाव को कोई कैसे बदल सकता है पाँचों स्थल भूतों को आपने स्वभाव से जड़ ही बनाया है वे आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते तामसादमो राूताभुवि कारणुगम जड़ास स्वतः निर्गुण निराकारो यदा मयागुण प्रभो तदा राम भूत तामस अहंकार से उत्पन्न होते हैं अतः आपने कारण का अनुगमन करने से उनमें तमोरूप जड़ तो स्वतः सिद्ध है हे प्रभो आप निर्गुण और निराकार हैं जिस समय आप लीला से ही मायिक गुणों को अंगीकार करते हैं उस समय आपका नाम वैराज पड़ जाता है गुणात्मा लोह विराजश्च सभूर रजो गुणा प्रजेशाद्या उस गुण में विराट के से देवगण रजसांश से प्रजापतिगण और तामसांश से रुद्रगण उत्पन्न होते हैं माया छन्नम लीलिया मानुषा जलवृद्धि जलो मूर्ख कथम जानुणम दंड एमूर्खाण सन्म्ग प्रापक प्रभु भूताश्रेष्ठ पशूनाथा शे भ्रजा चरण्यम भक्तवभ रा लंका दधाते देना माया से आ होकर मनुष्य रूप हुए आप निर्गुण परमात्मा को मैं जड़ बुद्धि मूर्ख कैसे जान सकता पशुओं को जैसे जैसे लाठी ठीक ठीक मार्ग मिले जाती है उसी प्रकार मुझ मूर्ख जीवों के लिए तो दंड ही सन्मार्ग पर लाने वाला होता है हे भक्त वत्सल भगवान राम आप शरणागत रक्षक की र, रक्षक की मैं शरण हूँ आप मुझे अभय दीजिए मैं आपको लंका में जाने का मार्ग दूंगा श्रीरामवाच अमोघोमहाक्ष दर्शय में शीघ्र बामोघ पातिम से वचन श्रुवा करे दिष्टा महासरम महो दधे महातेज राघव वाक्यमब्रवीत श्रीरामचंद्र जी बोले मेरा यह महाबाण ब्य जाने वाला नहीं है अतः शीघ्र ही मुझे इस अमोघ बाण का लक्ष्य बताओ राम का यह वचन सुनकर और उनके हाथ में यह महाबाण देखकर महातेजस्वी समुद्र ने रघुनाथ जी से कहा रामोत्तर प्रदेश द्रुमुकुल्य श्रुत प्रदेशस्तत्र बहुव पापात्मो दिवालिशं बाधन्ते मां रघुश्रेष्ठ ते पातता शर राो बाणस्तु क्षणाधांडलम हून सामगत धूल ततो तथ्रवीद्रघुश्रेष्ठ सागरो हेराम उत्तर की ओर एक नामक देश है वहाँ बहुत से पापी रहते हैं वे मुझे रात दिन पीड़ा पहुँचाते हैं हे hey, रघुश्रेष्ठ आप अपना जह बाढ़ वही गिराइये तदनंतर राम का छोड़ा हुआ वह बाढ़ एक क्षण में ही समस्त आवशीर मंडल को मारकर फिर पूर्व तर्कस में लौट आया तब समुद्र ने रघुनाथ जी से अति अतिविनत भाव से कहा नड़ तुम करो तस्विन जले सर्वलोक सुतमान राधूर दिश्यता हे राम राश्कर्मा का पुत्र नल मेरे जल पर पुल निर्माण करे वह चतुर्वानर वर के प्रभाव से इस कार्य को करने में समर्थ है इससे सब लोग आपकी संसार मलापहारणी की जान जाएंगे लघ्नाजी से इस प्रकार कह समुद्र उन्हें प्रणाम कर अंत्यान हो गया तथो रात सुग्रीव लक्ष्मण समन्वित नलम्ञापय शीघ्र वाणरे सेतु बंधने तथो ते श्रेष्ठ प्रभुगेन्द्र यूत पै महानगेन्द्र प्रतिमु नलह से तुम तदनंतर और महापर्वत के समान अन्य वानर यूथ पतियों के साथ अति प्रसन्न पूर्वक पर्वत और वृक्षाधिको से १०० सौ योजना लंबा अतिविस्ती और सुदृढ़ बनायाद आध्यात्मरामणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे तृतीय सर्ग